टू शोक इंटरनेशनल इंडिया डिस्कोर्स नंबर थर्टीन मार भली जो सतगुरु देरी बदल आ रे करी दे ही। जो माति कुटे कुम्हार सतगुरु की मार विचार भाव भिन्न कछुआ होई हो ता रे मनमा ऋणुई जैसा लोहा खड़े लुहार कु काटी करी लें सर मारे मारी निहरी कर ही तू तो निपजे फिर मार दे जो साटी सम्पट मिया सुधी कर तिरगर पानी मन तोड़न का नाहि भाव जे तुच्छ टुट जाय तू तो जाव जो कपड़ा दर्जी के जाय टूक ही बनाया त्यू रज सतगुरु का खेल ताते समझी मार सब झेल दादूरी दयाले दा गुरु सो मेरे सिर मोर सो मेरे सिर मोर जन रजन की th यह अनुभव सभी का है यह अनुभव संसार का है यहाँ सिर्फ आदमी लुटता है उजड़ता है बसता नहीं यहाँ बसने का कोई उपाय नहीं यह बस्ती नहीं है मरघट यहाँ सिर्फ मृत्यु के लिए प्रतीक्षा में खड़े हुए लोग पंति बद आएगी जब घड़ी उठ जाएंगे कभी भी आ सकती है घड़ी यू तो उसी दिन आ गई जिस दिन जन्म हुआ जन्म के साथ ही साथ मौत आ गई छाया की भांति जिसका जन्म हुआ अब मृत्यु से न बच सकेगा जन्म नहीं मृत्यु निश्चित हो गई फिर हो गई जहा मृत्यु ही घटनी है जहां उजाड़ना ही है वहां जो बसने का ख्याल रखते वे ना समझ और जहां सिर्फ एक ही बात निश्चित है और सब अनिश्चित है जहां सिर्फ मृत्यु निश्चित है वहां जो घर बनाते वे व्यर्थी बनाते घर उजड़ेगा और इस घर के बनाने में पीड़ा उठाई फिर इस घर के उजड़ने में पीड़ा उठानी पड़ेगी यहां पीड़ा ही पीड़ा है दुख दुख ही है संसार दुख का सागर है ऐसा जिसे अनुभव होता है वही परमात्मा की तलाश में निकलता है जिसने इस घर को ही असली घर समझ लिया फिर उसकी खोज बंद हो गई जैसे दिखाई पड़ा कि नीड़ असली नीड़ नहीं असली नीड़ की तलाश करनी है अभी ज्यादा से ज्यादा सराय है रात भर को रुक गए हैं सुबह हुआ चलना पड़ेगा पड़ाव है ज्यादा से ज्यादा मंजिल नहीं है यह उनके जीवन में अज्ञात की तलाश शुरू होती उस अज्ञात को हम जो भी नाम देना चाहते दे। परमात्मा कहें मोक्ष कहें निर्वाण कहें सत्य कहें समाधि कहें ये सिर्फ नामों के भेद लेकिन इनकी खोज के पहले ये अनिवार्य है अनुभव हो जाना कि यहां घर बन नहीं सकता यहां घोंसले बिगड़ने को ही बनते यहां सब आसियाने उजड़ जाते हैं उजड़ना यहां का स्वभाव है बसना धोखा है उजड़ना सच्चाई बसना भ्रांति है। थोड़ी बहुत देर कोई सपना देख सकता है बसने का लेकिन सपने सपने कितनी देर भुलाए रखोगे अपनों को सपने में जो जितनी जल्दी सपने को सपने की भांति देख ले उतना बुद्धिमान है कोई युवावस्था में देख लेता है कोई बुढ़ापे तक मैं नहीं देख पाता तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक ही कसौटी, जितने जल्दी तुम ये देख लो कि ये कागज की नाव है जिसमें तुम बैठे हो ये डूबेगी अब डूबी तब डूबी और ये रेत पर बनाया गया घर है ये गिरेगा अब गिरा तब गिरा इसके पहले कि घर गिर जाए जो इस घर से मुक्त हो जाता है इस घर के लगाव से मुक्त हो जाता है मोह से मुक्त हो जाता है उसके जीवन में एक नई किरण उतरती परमात्मा की खोज शुरू होती फूल पर फूल पर धूल बबूल पर सबनम देखने वाले देखता जा अब है यही इंसाफ का आलम देखने वाले देखता जा परवानों की राख उड़ा दी वादे के झोंकों ने समा बनी है पैकर मातम देखने वाले देखता जा एक पुराना मदफन जिसमें दफ लाखों उम्मीदें छलनी छलनी सीने आदम देखने वाले देखता जा एक तरह ही दिल में घायल दर्द के मारे और भी है कुछ अपना कुछ दुनिया का गम देखने वाला देखता जा जरा आंख खोलो और जरा देखो तो क्या पाओगे यहां एक पुराना जिसमें मतपुंज लाखों उम्मीदें खुद को क्या पाओगे एक पुरानी कब्र जिसमें हजारों हजारों आकांक्षाओं की मृत्यु घट चुकी है जिसमें हजारों अभी मुर्दा होकर गिर गई है सड़ गई हैं एक पुराना मधुपुंज जिसमें दफ्त लाखों उम्मीदें छलनी छलनी सीने आदम देखने वाले देखता जा और यहां हर हृदय छलनी छलनी हो गया किसी तरह संभाले हैं अपने को और चल रहे हैं बात और मगर पैर सबके डगमगा गए हवाएं ऐसी हैं आंधिया ऐसी है। नावे सब डमाडोल ले। लेकिन कुछ है जो नावों को किसी तरह संभालने में ही सारा जीवन सारी ऊर्जा लगा देते पानी में बहा उन जीवन की बहुमूल्य संपदा कुछ है जो ये देखकर कि की जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है सब क्षण भंगुर है मुड़ जाते शाश्वत की ओर उस मुड़ने में ही क्रांति घटित होती व्यक्ति के जीवन में धर्म का जन्म होता न शास्त्र पढ़ने से होगा यह न मंदिर में से जाने से होगा यह तो जिंदगी का दुख रूप देखोगे तो होगा जीवन को ठीक ठीक पहचानोगे हो तो होगा राम राम जपने से नहीं होगा तुम ऊपर राम राम जपते रहोगे भीतर काम अपने सपने से जाता रहेगा तुम मालाएं फेरते रहोगे भीतर अंधेरा घर बसाए बैठा रहेगा तुम बाहर के दिए जलाते रहोगे भीतर गहन अंधेरी रात अमावस बनी रहेगी जीवन को देखो और जीवन दिखाई ना पड़े इसके हमने बड़े उपाय कर रखे कर नहीं पड़े अगर जीवन का दुख सभी को दिखाई पड़ने लगे तो ये जो राग रंग दिखाई पड़ता है ये जो आशा उमंग उत्साह दिखाई पड़ता है ये सब एकदम तिरोहित हो जाए जो लोग दिखाई पड़ते हैं चले जा रहे हैं बड़ी तीव्रता से इनकी गति टूट जाए इन्हें साफ हो जाए कि यहां कोई मंजिल कभी किसी को मिली नहीं फिर कैसे दौड़ सकेंगे फिर किसके लिए दौड़ना है फिर ये जो सपने बना रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं और चिंताएं कर रहे हैं और विचार और ऊहा पोह कर रहे हैं क्या करें क्या ना करें सब एकदम भस्मी हो जाएगा हमने एक दुनिया बना ली असली दुनिया से बचने के लिए हमने एक विचारों का जाल खड़ा कर लिया है अपने चानों तरफ विचार की एक परत बना ली हम उसके माध्यम से ही दुनिया को देखते हम अपनी आशाओं के चश्मों से ही दुनिया को देखते फिर दुनिया हमें रंगीन दिखाई पड़ने लगती चश्मे तो का दुनिया का रंग मालूम होने लगता है और बचपन से हर बच्चे को उसके माँ बाप चश्मे देते महत्वाकांक्षा देते वासना देते कुछ हो जाना कुछ बन के बता देना नाम रख लेना यश कमा लेना पद प्रतिष्ठा धन हर एक को हम यही आशाओं का पाठ पढ़ाते और ये सब आशाएं एक दिन व्यर्थ हो जाती ये सब आशाएं झूठी सिद्ध होती यहाँ किसी की भी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हुई ऐसा जगत का स्वभाव नहीं किसी की महत्वाकांक्षा पूरी करे तब परमात्मा की खोज शुरू होती असार दिख जाए संसार में तो फिर सार को बिना खोजे कैसे रहोगे आंख मुड़ती और दिशाओं में गति शुरू होती बहर यात्रा बंद होती अंतर यात्रा शुरू होती और ध्यान रखना अंतर यात्रा का ही दूसरा नाम तीर्थ यात्रा है अगर तुम्हारा तीर्थ बाहर है तो तुम्हारा तीर्थ संसार का हिस्सा है जाओ काशी जाओ काबा ये तीर्थ नहीं है तीर्थ तो एक ही है भीतर जाओ जहां राम मिले वहां जाओ जहां शाश्वत मिले वहां जाओ न तो काबा में मिलेगा न काशी में न कैलाश में बाहर की यात्रा चाहे तुम धर्म के नाम पर करो और चाहे धन के नाम पर बाहर की ही यात्रा है और बाहर की यात्रा तुम्हें भीतर न लाएगी बाहर कुछ मिलता ही नहीं इस बात को मानने में पीड़ा होती क्योंकि हमारा सब किया अन किया हो जाता है हमने अब तक जो भी जिंदगी में दांव लगाए हैं वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। हम देखना नहीं चाहते एक मेरे परिचित थे उनकी पत्नी मेरे पास आई उसने कहा कि शक है कि मेरे पति को कैंसर है मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते वो कहते हैं मुझे कोई बीमारी ही नहीं तो मैं जाऊं क्यों मैंने उन मित्र को बुलाया मैंने कहा तुम्हारी पत्नी परेशान है बोले व्यर्थ परेशान जब मैं बीमारी नहीं हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं क्यों मैंने उनसे कहा जब तुम बीमारी नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाने में तुम्हारा डर क्या है पत्नी का मन रह जाएगा मुझे भी दिख रहा है कि तुम बीमार नहीं और डॉक्टर को भी दिख जाएगा कोई डॉक्टर तुम्हारी पत्नी की मान के बीमार थोड़ी समझ ले बड़ी मुश्किल में पड़ गए शक तो उन्हें भी भीतर डर तो उन्हें भी इसी डर के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा रहे कि कहीं सख्त सच्चा साबित ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि कैंसर हो ही पर मेरे पास आ गए तो मुश्किल में पड़ गए अब उनको उत्तर देता सोचे मैंने कहा पत्नी परेशान है ये बीमार हो जाएगी इस तरह परेशान होते होते रात सोती नहीं ये फिकल लगी रहती इसका भ्रम मिटा दो तुम बिल्कुल ठीक मालूम हो रहे हो डॉक्टर को भी ठीक मालूम हो गए मगर इसका भ्रम बच टूट जाएगा ये इसको शांति मिल जाएगी इसकी खातिर तुम चले जाओ अब मना करने का कोई उपाय ना रहा मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गए साथ ही उनके गया क्योंकि मुझे डर था रास्ते में वो पत्नी को कुछ ना कुछ कहकर भाप खड़े होंगे डॉक्टर से उन्हें डर लग रहा था और वही हुआ कैंसर उन्हें था एकदम रोने लगे मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा था और कहने लगे कि आपने ही मुझे मुसीबत में डाला जैसे कि मैंने उनको कैंसर करवा दिया सब ठीक ठाक चल रहा था अब मुझे मुश्किल में डाल दिया मैंने कहा मुश्किल में तुम थे अब कुछ उपाय खोजा जा सकता है लेकिन उनकी तर्क शर्ण नहीं समझते उनकी तर्क सरणी है संसार में अधिक लोगों की तर्क सरणी इसी लोग सदगुरुओं के पास नहीं जाते डर है कि वहां रोग दिखाई ना पड़ जाए भय है कि कहीं जीवन की व्यर्थता समझ में ना आ जाए फिर क्या करेंगे कहीं हाथ खाली है ऐसा अनुभव में ना आ जाए अभी तो मुट्ठी बांध रखी है और भरोसा कर रखा है कि हिरे जवार हाथ में उस भरोसे में मजा है उस भरोसे से जिए जा रहे हैं गर्मी है उत्साह है कहीं कोई सदगुरु हाथ खोल के दिखाना दे किस मिट्टी है या न कोई हीरे है न कोई जवहरात है तो तुम एकदम गिर पड़ोगे स्वर्ग से एकदम सिंहासन से उतर जाओगे तुमने अपने टूटे फूटे मकान को महल समझ रखा है सदगुरु के पास जाओगे तो झकझोर कर दिखा देगा कि टूटा फूटा झोपड़ा है कहां का महल किस सपने में पड़े हो क्रोध भी आएगा सदगुरु पर सदा से सदगुरुओं पर लोगों को क्रोध आया है यह क्रोध आकस्मिक नहीं है इस क्रोध के पीछे बड़ा मनोविज्ञान तुमने ऐसे ही थोड़ी महावीर को गालियां दी तुमने ऐसे ही थोड़ी बुद्ध को पत्थर मारे तुमने ऐसे ही थोड़ी सुकरात को जहर पिला दिया कोई व्यर्थ झंझट करने जाता है हर किसी को तो कोई पत्थर नहीं मारता साधु संतों की तो लोग पूजा करते उनके चरणों में फूल चढ़ाते उनसे आशीर्वाद लेने जाते तो इस दुनिया में दो तरह के साधु संत थे एक साधु संत जो तुम्हें सांत्वना देते उनकी तुम पूजा करते हो जो तुम्हें सांत्वना देता जो कहता आपको और कैंसर कभी नहीं हो सकता हाथ की रेखाओं में ही नहीं मैं हाथ देख कर बता दिया आपको और कैंसर कभी नहीं हो सकता आप जैसे सरल चित्त व्यक्ति सेवा मंदिर मस्जिद जाने वाले गीता कुरान पढ़ने वाले आपको कैंसर कभी नहीं ये तो नास्तिकों को होता है चित्त प्रसन्न हुआ आप अपने घर आ गए कोई संत सांतवना दे तो तुम प्रसन्न होते हो तुम ख्याल रखना ये दो तरह के साधु संत इस जमीन पर सदा रहे तुम्हें सांत्वना जाने वाला तुम्हारे गाँव को छिपाने वाला तुम्हारे गाँव पर दो फूल रख देने वाला तुम्हें प्यारा लगता है हालांकि वह तुम्हारा दुश्मन वह तुम्हारे संसार को उजड़ने न देगा वह तुम्हें भटकाए रखेगा मगर तुम भटकना चाहते हो इसलिए भटकाने वाले तुम्हें प्यारे मालूम पड़ते कभी सौ में एक ऐसा साधु भी होता है जो तुम्हें बना नहीं देता वरण विपरीत तुम्हारी सारी बनाए छीन लेता है तुम्हारी सारी आसाएं छीन लेता है तुम्हारी आंख में सारे सपने खींच लेता है ऐसे संत को तुम पत्थर मारोगे तुम हजार उपाय खोजोगे इस व्यक्ति से तुम्हारे भीतर बह पैदा हो गए इसने तुम्हें कपा दिया मगर यही सदगुरु है निन्यानवे तो सब असदगुरु हैं मिथ्या झूठे वे तो तुम्हारे संसार का ही श्रंगार है तुम्हारी दुकान तुम्हारी बाजार तुम्हारी वासनाएं कामनाओं का ही हिस्सा है तुम उनको जहर देने वाले नहीं हो और न तुम उनको पत्थर मारोगे तुम तो उनकी पूजा करोगे लेकिन बुद्ध को तुम पत्थर मारोगे दादू को तुम सताओगे कबीर को तुम परेशान करोगे तुम परेशान करोगे इसलिए कि कबीर की मौजूदगी तुम्हें परेशान कर रही तुम्हारा जुम्मा नहीं कसूर है तो कबीर का ही है कबीर तुम्हारी परत परत को उघाड़ रखे दे रहे तुम्हारे घाव उघाड़े दे रहे हैं दबा दबा के तुम्हारी मवाद तुम्हें दिखाई दे रहे तुम्हारे भीतर के घाव और मासूर और तुम्हारे कैंसर तुम्हारे आंखों में उघाड़ के ला रहे तुम नाराज हो जाओगे जिन मित्र की मैंने तुमसे बात की वो जितने जिंदा रहे मुझसे नाराज रहे फिर मेरे पास नहीं आए उनकी नाराजगी का कारण साफ है मैं उन्हें दुश्मन मालूम पड़ रहा हूं क्योंकि सब ठीक चल रहा था अब वो डगमगा गए अब वो घबरा गए ईश्वर की तलाश तो तुम्हारा संसार बिल्कुल डगमगा जाए तो ही शुरू हो सकती है इससे कम में तलाश शुरू नहीं होती अगर तुम्हारे पैर जरा भी संसार में जमे रहे तो तुम कहें अभी क्या जल्दी अभी थोड़ी देर और रस ले ले थोड़ी देर और मजा कर ले थोड़ी देर ये गुस्सा और चलता है चलने दे जल्दी क्या है परमात्मा प्रतीक्षा कर सकता है वो तो शाश्वत है सदा है फिर खोज लेंगे तुम परमात्मा को कल पर डालते जाओगे अगर तुम्हारे पैर जरा भी जमीन पर रुके सदगुरु वही है जो तुम्हारे पैर के नीचे सारी जमीन खींच ले नाराज न होगे तो क्या करोगे मैं जानता हूं जिन्होंने सुकरात को जहर दिया तुम्हारे जैसे ही लोग थे परेशान हो गए थे अदालत में जिसने तय किया कि सुकरात को जहर दिया जाए उसने सुकरात को दो विकल्प भी दिए थे अदालत ने यह कहा था कि अगर तुम एथेंस छोड़ दो तो हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं फिर तुम जिंदा रहो तुम्हें जो करना करो अगर एथेंस नहीं छोड़ते हो तो, तो मृत्यु की सजा क्योंकि एथेंस के नागरिक तुमसे परेशान हो गए दूसरा विकल्प अगर तुम एथेंस में ही रहना पसंद करो तो अब तक तुम जो काम कर रहे थे वो बंद कर दो लोगों को जगाने का काम बंद करो लोग नहीं जगना चाहते तुम सत्य की बात करनी बंद करो अगर लोगों को असत्य प्रिय है तो उनकी स्वतंत्रता है उनको असत्य प्रिय रहने दो तुम ये लोगों का पीछा मत करो तुम लोगों को बेचैन मत करो लोगों के गाँव में उंगलियां डाल के उन्हें दिखाओ मत कि ये गाँव है दर्द होता पीड़ा होती तो तुम चुप हो जाओ अगर तुम चुपचाप रहो हमें कोई ऐतराज नहीं जिंदा रह सकते लेकिन सुखरात ने कहा एथंस एथेंस में छोड़कर जाऊंगा जहां जाऊंगा वहीं ये मुसीबत फिर से पैदा हो जाएगी क्योंकि वहां भी ऐसे ही लोग हैं वे भी नाराज होंगे रही मेरे चुप हो जाने की बात वह संभव नहीं सत्य तो बोलेगा कीमत कुछ भी चुकानी पड़े सत्य अनबोला नहीं रहेगा सत्य की तो घोषणा होगी ये मेरे बस में नहीं सुकरात ने कहा कि मैं रोक लू मैं हूं कहा सत्य ही और जो होना वही होगा फिर तुम चिंता ना करो मरना तो मुझे है ही आज नहीं कल कल नहीं परसों मरूंगा तो ही ऐसे मरा वैसे मरा क्या फर्क पड़ता है तुम्हें जो सजा देनी है तुम दे दो तो मुझे बचने के उपाय मत बताओ क्योंकि इस जिंदगी में बचने का कोई उपाय ही नहीं यह जिंदगी ही विकल्प नहीं देती यहां मौत निर्णित तो कब मरे आज की कल की परसों कैसे मरे बीमारी से मरे बिस्तर पे मरे कि जहर देके मारे गए कि सूली पे लटका के मारे गए क्या फर्क पड़ता है मौत आती ही है किस ढांचे में आती किस शैली से आती इससे जरा भी भेद नहीं होता सुखरा लोग नाराज नहीं थे ऐसे कारण था जिस आदमी के जीवन में संसार में अभी लगाव है वो सद्गुरुओं से नाराज होगा तुम तो गुरुओं के पास भी इसलिए जाते हो कि संसार की कुछ आकांक्षा पूरी हो जाए ऐसे भूले भटके लोग मेरे पास भी आ जाते हैं एक ही बार आते हैं क्योंकि दोबारा फिर उनके आने का कोई उपाय नहीं रह जाता वो समझ जाते हैं कि यह स्थान नहीं मेरे पास आ जाते कि चुनाव में खड़ा हुआ हूँ आशीर्वाद दे, दे तुम्हें चुनाव में जिताने का आशीर्वाद कोई सदगुरु देगा सदगुरु आशीर्वाद देगा कि जितनी जल्दी हार जाओ उतना अच्छा हारे को हरि नाम हारो तो हरी का नाम याद आए जीतो तो कैसे याद आए जीत में तो अकड़ बढ़ती चली जाएगी मेरे पास भी लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि व्यवसाय शुरू कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से शुरू करना है कहता हूँ तुम कहीं और जाओ मेरे आशीर्वाद से शुरू करोगे व्यवसाय चलेगा कि नहीं मेरा आशीर्वाद तो एक ही हो सकता है कि तुम्हारे सब व्यवसाय टूट जाएं मगर तब तुम नाराज ना हो तो क्या हो तुम फिर मुझसे तो बदला न लो तो क्या करो तुम फिर अपने रास्ते खोजोगे मुझसे बदला लेने की तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं तुम्हारी तकलीफ भी स्वाभाविक है इसलिए एक बात ख्याल रखना तभी आज के सूत्र समझ में आ सकेंगे संसार व्यर्थ है ऐसी तुम्हारी थोड़ी प्रती हो जाए तो सदगुरु से संबंध जुड़ सकता है अन्यथा तुम्हारे संबंध असदगुरुओं से ही जुड़ेंगे क्योंकि तुम तो उनके पास भी संसार की ही सुरक्षा के लिए जाओगे तुम उनसे भी धन मांगोगे पद मांगोगे प्रतिष्ठा मांगोगे पुत्र मांगोगे पुत्री मांगोगे व्यवसाय मांगोगे धंधा सफलता बस तुम संसार ही मांगोगे किसी न किसी बहाने तुम्हारे मन में संसार की ही आकांक्षा होगी और जिसके मन में संसार की आकांक्षा है वो असद गुरु के पास ही जा सकता है उसका मेल असदगुरु से ही पड़ सकता है मुस्लिम लोग कभी कभी आके पूछते हैं कि निर्णय कैसे करेंगे सदगुरु कौन मैं उनसे कहता हूं तुम इसकी फिक्री मत करो तुम क्या निर्णय करोगे कि सदगुरु कौन तुम इतनी ही फिक्र कर लो कि तुम्हारा संसार चुप गया फिर तुम्हें असदगुरु से संबंध जुड़ी नहीं सकता क्योंकि असदगुरु दे सकता है संसार की ही वासनाएं संसार के ही प्रलोभन संसार की ही महत्वाकांक्षाएं उसके आशीर्वाद सांसारिक तुम्हारा सं संबंध ही असदगुरु से नहीं जोड़ सकता इसलिए सवाल यह नहीं कि हम सदगुरु को कैसे पहचाने सवाल यह है कि हमारे भीतर अगर संसार की आकांक्षा क्षीण हो गई है तो तुम्हारा जिससे संबंध बैठेगा जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा वो सदगुरु ही होगा असदगुरु को तो तुम तत्म देख लोगे क्योंकि तुम ध्यान मांगोगे वो धन का आशीर्वाद देगा तुम परमात्मा मांगोगे वो पद का आशीर्वाद देगा तुम कुछ मांगोगे वो कुछ देगा तुम्हारी आंखें साफ साफ देख लेंगी कि वो जो दे रहा है ये वही संसार है जिसे तुम छोड़ा है या जिसे तुम देखा है कि व्यर्थ है कोई निर्णय नहीं कर सकता कि सदगुरु कौन है असदगुरु कौन है लेकिन यह निर्णय तो तुम कर ही सकते हो कि तुम्हारे भीतर संसार का रस चुग गया है या शेष अगर चुप गया तो तुम जिसे भी पालोगे वो सदगुरु होगा और जिस व्यक्ति के जीवन में संसार का रस चुग गया है और परमात्मा की खोज शुरू हो गई उसे सदगुरु खोजना ही होगा क्योंकि परमात्मा से सीधा सीधा संबंध बनाना करीब करीब असंभव मैं कहता हूं करीब करीब असंभव क्योंकि कभी कभी बन जाता है मगर निन्यानबे मौकों पर नहीं बनता निन्यानबे मौकों पर बीच में एक सेतु की जरूरत पड़ती वही सेतु सदगुरु है हम तो समझ चुके हैं तुझे सांस सांस में यह और बात है कि तुझे आग ही नहीं क्या हो सकेगा इसका मदावा शराब से यह जिंदगी का गम है गमे आसकी नहीं अहले वफा में ऐसे भी कुछ नामुराद हैं जिनको तेरी जफा भी मैसर हुई नहीं शाद क्या बात है कि बजमे हयात में समय तो जल रही है मगर रोशनी नहीं यहां जल तो रहे हैं दिए सब तरफ मगर रोशनी नहीं हो रही क्योंकि अभी तुम्हारे पास आंखें ही उन दियों की रोशनी देखने के योग्य नहीं सूरज तो निकला हुआ है मगर तुम अंधेरे में हो तुम्हें आंख खोलने की याद ही भूल गई तुम आंख बंद किए खड़े हो और सूरज को देखना चाह रहे हो सदगुरु का इतना ही अर्थ है सदगुरु तुम्हें सूरज नहीं दे देगा सदगुरु सिर्फ तुम्हें आंख खोलने की कला दे देगा सूरज तो मौजूद है सदगुरु तुम्हें परमात्मा नहीं दे देगा परमात्मा तो मौजूद ही है न देना है न लेना है लेकिन सदगुरु तुम्हारे भीतर सरगम बिठा देगा कि वह परम संगीत सुनाई पड़ने लगे सदगुरु तुम्हें सुनने की कला दे देगा ताकि तुम्हारे काम उस मधुर रव को सुन ले जो प्रतिपल मौजूद है तुम्हारे कान अभी केवल सोरगोल सुनने में समर्थ है बाजार का उपद्रव सुनने में समर्थ है हंगामा होता हो तो सुन लेते भीड़भाड़ की आवाज हो सोरगोल हो नारे हो सुन लेते वो जो भीतर ओंकार का नाद हो रहा है उसे नहीं सुन पाते वह अति सूक्ष्म में है कोई संगीतक से संबंध जोड़ना पड़ेगा तो धीरे धीरे एक एक कदम सूक्ष्मता में तुम्हें उतारता जाए किसी का हाथ पकड़ना होगा जिसे देखना आ गया है अंधे आदमी को रास्ता पार करना हो तो किसी का हाथ पकड़ लेता है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जिसका हाथ पकड़ा हो सकता है वह भी अंधा हो मगर यह भरोसा है कि किसी का हाथ पकड़ा है बल दे देता है कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना है उनको भी जिन्होंने प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार कर लिया है वे परमात्मा तक तो पहुंच गए गुरु तो निमित्त मात्र है ऐसी घटना भी घटती है मैंने सुना एक अंधा आदमी राह के किनारे खड़ा रास्ता देख रहा है कि कोई आ जाए और उसे पार करा दे तभी एक और आदमी भी आके खड़ा हो गया पास वह भी अंधा है और किसी की राह देख रहा है दोनों ने एक दूसरे का हाथ टटोला दोनों ने यह समझा कि चलो आ गया कोई दोनों रास्ता पार कर गए उस पार जाके दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि बड़ी कृपा की कि मुझे पार करवा दिया दूसरे ने कहा आप क्या कहते हैं कृपा आपने की कि मुझे पार करवा दिया तब पता चला राज की दोनों अंधे थे मगर यह भरोसा आ गया कि कोई हाथ पकड़े यात्रा सुगम हो गई श्रद्धा आ जाए तो शक्ति आ जाती फिर अगर आंख वाले आदमी का हाथ मिल जाए तब तो कहना क्या मैं तो सिर्फ ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि कभी कभी अंधों ने भी एक दूसरे का साथ दे पार करवा दिया है तो आंख वाले का हाथ मिल जाए तब तो कहना क्या दिए जले हुए हैं सूरज निकला हुआ है फूल खिले हुए हैं सिर्फ तुम्हें कला भूल गई तुम्हारी संवेदना क्षीण हो गई जड़ हो गए हो ना तुम्हें सुनाई पड़ता ना तुम्हें दिखाई पड़ता तुम्हारे हृदय में अब कोई धड़कन नहीं प्रेम बरस रहा है जीसस ने कहा है ईश्वर प्रेम है हम सुन भी लेते मगर समझ में नहीं आता प्रेम बरस रहा है ईश्वर भी बरस रहा है ऐसी कोई घड़ी नहीं जब तुम्हारे ऊपर प्रभु का प्रेम नहीं बरस रहा है एक क्षण भी उसका प्रेम का बरस बरसना बंद हो जाए तुम्हारे जीवन का सेतु टूट जाए उसके प्रेम से ही तुम जी रहे हो उसके प्रसाद से ही तुम श्वास ले रहे हो उसका प्रसाद ही तुम्हारा अस्तित्व है मगर पहचान नहीं रह गई बोध नहीं रह गया जिससे बोध हो उसके साथ मैत्री बना लेने का नाम सदगुरु को खोजना वो रिंदे पाकबाज है छूले अगर हमें दोजक की आग को भी गुलिस बनाए हम उन उनकड़ो से जरा दोस्ती हो जाए जो परमात्मा को पी के बैठे जिन्होंने परमात्मा की शराब पी ली जिन्होंने वो पवित्र शराब पी ली वो रिंदे पाकवाज हैं, छूले अगर हमें दोजक की आग को भी गुलिस्त बनाए हम बस उतना हो जाए तो नरक की आग भी गुलिस्ता बन जाए तो नर्क की आग में भी फूल खिल जाए तो नर्क का अंधेरा भी रोशनी हो जाए नर्क कहीं है ही नहीं सिवाय तुम्हारे आंख के बंद होने के कहीं और नर्क नहीं तुम्हारा अंधापन ही तुम्हारा नर्क है आंख खुल जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है स्वर्ग के अतिरिक्त यहां कुछ है ही नहीं ये सारा का सारा स्वर्ग है ये अस्तित्व सब रूपों का स्वर्ग है लेकिन यह मैं जानता हूं कि लोग नरक में जी रहे ये बड़ी की बात है अस्तित्व तो पूरा का पूरा स्वर्ग है और मजा ऐसा है कि लोग नरक में जी रहे अधिक लोग नरक में जी रहे कभी कभी कोई स्वर्ग में जीता है कैसे संबंध जुड़े स्वर्ग से कैसे घटना घटे कैसे ये अंधेरी रात कटे कैसे ये विरह के क्षण पूरे हो किसी पियक्कड़ को खोज लो किसी मतवाले को खोज लो और मतवाले सदा है तुम नहीं खोज पाते उसका कारण एक ही है सिर्फ कि तुम हमेशा पुराने मतवालों को खोज रहे हो जो अब नहीं कोई बुद्ध को खोज रहा है बुद्ध अब नहीं ये तो बात ऐसी साफ है कि अब बुद्ध नहीं कोई महावीर को खोज रहा है महावीर अब नहीं और मजा यह है कि तुम जब महावीर मौजूद थे तब तुम महावीर को नहीं खोज रहे तब तुम कृष्ण को खोज रहे थे और जब कृष्ण मौजूद थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे तुम हमेशा मुर्दों को खोजते हो और परमात्मा सदा जीवित रूप में मौजूद होता है तुम्हारे मंदिरों में तुम मुर्दों की पूजा कर रहे हो और परमात्मा कहीं जिंदा है चल रहा है उठ रहा है बैठ रहा है अभी गीत कहीं गाया जा रहा है तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो तुम कुरान की आयतें रट रहे हो कहीं अभी आयतें उतर रही कहीं परमात्मा अभी फिर पुकार रहा है लेकिन तुम वेद में उलझे हो और कहीं वेद रचे जा रहे हैं। कहीं एक एक शब्द रिचा है मगर तुम्हारी कठिनाई ये है कि तुम सदा मुर्दे को पूछते हो मुर्दे को पूजने के पीछे कारण मुर्दे की प्रतिष्ठा है हजारों साल की प्रतिष्ठा है तुम बाजार में जीने के आदि हो बाजार में पुराने की क्रेडिट होती नाम बिकता है नये को कौन खरीदता है नये को बेचना मुश्किल है नई चीज भी चलानी हो तो लोग पुराना नाम खरीद लेते पुराने नाम के खूब दाम मिलते तुम अगर नई साबुन बनाओ और लक्स डायलिस साबुन का नाम खरीद लो तो बिकेगी बिक जाएगी कोई फिक्र ना करे ला नई है कि पुरानी लेकिन नई साबुन बनाओ तो बिकना आसान नहीं नाम चाहिए लोग नाम खरीदते लोग नाम से परिचित लोग विज्ञापन खरीदते हजारों साल का विज्ञापन मैंने सुना है अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति एंड्रू कार्लेने विज्ञापनों के बड़े खिलाफ था वो कभी एडवर्टाइजमेंट देता नहीं था किसी अखबार को लेकिन एक अखबार का मालिक उसके पीछे पड़ा था वो कितने उसको भगाता वो फिर लौट लौट के दो चार दिन में आ जाता उसको भरोसा था कि वो राजी कर लेगा एक दिन सुबह ही सुबह पहुंचा एंडू कार्डिग उसने बगीचे में ही पकड़ लिया का भाई आ गए फिर तुम मुझे विज्ञापन देने नहीं उसने पूछा लेकिन क्यों नहीं देने आप मुझे एक दफा ठीक ठीक समझाने तुम्हें तो दोबारा ना हूं क्यों नहीं देने तर्क क्या है उसने कहा कि मेरी चीजें बिकी रही मैं क्यों विज्ञापन दू लोग मेरी चीजों को खरीद ही रहे हैं लोगों को पता ही है विज्ञापन की मुझे कोई जरूरत नहीं कभी पहाड़ी के ऊपर बने हुए चर्च की घंटियां बजने लगी उस विज्ञापन मांगने वाले अखबार के मालिक ने कहा आप सुनते हैं ये चर्च कितने दिनों से वहां है एंडकार ने कहा कि सौ साल पुराना चर्च उस अखबार के मालिक ने कहा अभी भी ये सुबह शाम घंटिया बजाता है कि नहीं।, नहीं तो लोग भूल जाएंगे ये घंटिया विज्ञापन की मैं अभी हूं कि मुझे भूल मत जाना और कहते हैं की थोड़ी देर चर्च की घंटिया सुनता रहा और उसने विज्ञापन देना शुरू कर दिया उसे बात समझ में आ गई लोग विज्ञापन को अर्थ देते हैं मूल्य देते हैं। अब वेद का विज्ञापन पुराना है इसलिए तो सभी धर्मों के लोग ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि वेद 5000 साल से पुराने नहीं लेकिन लोकमान्य तिलक कहते हैं हजार साल पुराने हिंदू तो कहते हैं सनातन है हम कोई सालों में गिनती नहीं करना चाहते क्योंकि सालों में गिनती करना खतरनाक कोई दूसरी किताब निकल आज ज्यादा पुरानी हो सनातन सदा से ऐसा कभी था ही नहीं जब वेद नहीं थे ये इतना आग्रह क्यों पूछो जैन कहते हैं जैन धर्म हिंदू धर्म से पुराना हमारे तीर्थंकर सबसे ज्यादा पुराने दलील खोजते वे कहते हमारे पहले तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उपलब्ध है और आदर से उपलब्ध है तो उसका मतलब यह हुआ कि जब ऋग्वेद लिखा गया तब भी हमारा धर्म था हमारा पहला तीर्थंकर हो चुका था और इतने आदर से उल्लेख किया गया है पहले तीर्थंकर का जैसा कि हम शमसान एक आदमी का कभी नहीं करते समसानिक की तो हम निंदा करते हैं हम तो आदर ही पुराने का करते हमारी तो आदर की प्रक्रिया ही पुराने के लिए तो वे कहते हैं इतने आदर से उल्लेख किया है पहले तीर्थंकर का इससे सिद्ध होता है कि तीर्थंकर को मरे हजारों साल हो चुके होंगे अगर समसामिक होते तीर्थंकर तो एक तो आदर ही नहीं होता नाम का उल्लेख भी नहीं हो सकता था तो ऋग्वे से ज्यादा पुराना जैन धर्म सबकी चेष्टा यही है उनका किताब उनका धर्म सबसे ज्यादा पुराना हो क्यों पुराने की प्रतिष्ठा है पुराने के साथ परंपरा जुड़ जाती हजारों साल का इतिहास कहानियों कथाएं घटनाएं जुड़ जाती बल पैदा हो जाता जब नया पैदा होता है उसके साथ न कोई परंपरा होती न कोई कहानियां होती न कोई पुराण होते मगर परमात्मा सदा ही नया है परमात्मा सदा नूतन है नित्य है तुम्हारी अड़चन यही है कि तुम पुराने में खोजते हो और नहीं पाते और पुराने में खोजने के कारण तुम पंडित के हाथ के शिकार हो जाते हो तो क्योंकि पंडित पुराने का धंधा करता है पंडित पुराने से जीता है पंडित परंपरा का शोषण करता है तुम्हारी परंपरा की आकांक्षा का पंडित ठीक ठीक शोषण कर लेता है फिर तुम्हें पंडित के हाथ पर जाना होता है और पंडित तुम्हें सांत्वना दे सकता है सत्य नहीं सत्य तो उसे खुद भी नहीं मिला है उसके हाथ में भी मुर्दा शब्द है वो मुर्दा शब्दों से ही तुम्हें भर देगा तुम्हारे मस्तिष्क में भी मुर्दा शब्द डाल देगा सदगुरु की खोज तो तभी हो सकती है जब तुम्हें एक बात समझ लो कि अब बुद्ध तो मिलेंगे नहीं अब किसी जीवित बुद्ध को तलाशना है अब महावीर तो मिलेंगे नहीं अब किसी जीवित महावीर को तलाशना और यह भी ख्याल रखना कि महावीर एक दफा ही एक ढंग के होते दूसरी दफा उसी ढंग के नहीं होते इस जगत में पुनरुक्ति नहीं होती ये भी एक अड़चन है खोजी के लिए तुमने एक ढांचा बना लिया चलो ठीक आज के महावीर को खोज लेंगे मगर आज का महावीर प्राकृत भाषा नहीं बोलेगा कैसे बोलेगा आज का महावीर हो सकता है हिंदी बोले मराठी बोले गुजराती बोले और तुम प्राकृत बोलने वाले महावीर को खोजोगे क्योंकि मूल महावीर ने प्राकृत बोली थी नहीं पाओगे महावीर का एक ढंग था एक जीवन दृष्टि थी एक शैली थी अद्वती थी अनूठी थी मगर इस दुनिया में कार्बन कापी होती ही नहीं और कार्बन कापी खतरा है अगर तुम महावीर को खोजने गए तो किसी कार्बन कापी के चक्कर में पड़ जाओगे कहीं ना कहीं लोग हैं जो कार्बन कॉपी कर रहे हैं जो ठीक महावीर जैसे ही चल रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं वैसे ही भोजन कर रहे हैं उसी ढंग से नग्न हैं, उसी ढंग का उन्होंने आचरण बना लिया इनके चक्कर में तुम पड़ जाओगे और ध्यान रखना परमात्मा कभी पुनरुक्त नहीं होता परमात्मा सदा ही अद्वतीय बेजोड़ है महावीर बस एक बार होते हैं दोबारा नहीं होते न तो महावीर के पहले कभी हुए थे न महावीर के बाद कभी होंगे मोहम्मद एक ही बार होते हैं दोबारा नहीं होते मगर इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा होना बंद हो जाता है परमात्मा रोज नए रूप लेता है परमात्मा सृजनात्मक है नए को पहचानने की क्षमता चाहिए तो सदगुरु मिलेगा अगर पुराने की पकड़ है तो तुम्हें नकलची मिलेंगे अभिनेता मिलेंगे कुशल अभिनेता मिल जाएंगे पंडित मिलेंगे पुजारी मिलेंगे पुरोहित मिलेंगे अनुयायी मिलेंगे मगर मौलिक अनुभव को उपलब्ध व्यक्ति नहीं मिल पाएगा इस सारी पक्षपात की धारणा को आंख से उतारकर जो खोजने निकलता है उसे सदगुरु सदा मौजूद है इस पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं होता जब परमात्मा का दिया कहीं न कहीं प्रगाड़ होकर न जलता हो ऐसा हो ही नहीं सकता उसकी अनुकंपा अपार है उसकी अनुकंपा का ही तो ये प्रमाण होगा कि वो अब भी आदमी से निराश नहीं हुआ है अब भी कहीं उतरता है अब भी कहीं पुकारता है वैसे जैसे पुराने में पुकारता था अब भी पुकारता है मगर तुम्हें उसकी नई भाषा समझनी होगी नया रंग ढंग समझना होगा वो आज के अनुकूल होगा और सदा ही चूंकि नया होगा इसलिए जो लोग पुराने नक्शे लेके चलेंगे उन्हें वो कभी भी नहीं मिल पाएगा वो किसी पुराने नक्शे के ढांचे में बैठेगा नहीं इसलिए बड़ी खुली आंख चाहिए लेकिन अगर तुम खोज में निकले हो अगर सच में ही खोज तुम्हारे रोए रोए को पकड़ ली तो यह घटना घटेगी हंगामे उठ रहे हैं मेरी सांस सांस में सर से कदम तक एक दिले बेकरार अगर तुम्हारे रोए रोए में बेकरारी बेचैनी खोजना ही है सदगुरु को प्यास है सघन प्यास है। ज्वलंत प्यास तुम्हारा रोआ रोआ जल रहा है हंगामे उठ रहे हैं मेरी सांस सांस में सर से कदम तक एक दिले बेकरार हूं तो देर नहीं लगेगी जितनी प्रगाढ़ होगी अभीपसा उतने ही शीघ्र मिलन हो जाता है और सदगुरु से पहली दफा आंख मिली के बस बात हो गई ये भी पहली आंख का प्रेम है पहली दृष्टि बस आंख तुम्हारी साफ होनी चाहिए पुराने कूड़ा करकट से भरी नहीं होनी चाहिए आंख साफ हो एक बार सदगुरु से मिली तो बात हो गई दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है दोस्तों ने भी क्या कमी की है अक्ल से सिर्फ जहन रोशन था इसने दिल में रोशनी की है प्रेम की घटना है ये महाप्रेम की घटना है इश्क ने दिल में रोशनी की अक्ल से सिर्फ जहन रोशन था शास्त्रों से ज्यादा ज्यादा बुद्धि में थोड़ी रोशनी हो सकती मगर वह रोशनी बहुत काम की नहीं उधार बासी पराई अपनी रोशनी तो हृदय में उठती अपनी लपट तो हृदय में जगती अक्ल से सिर्फ जहन रोशन था इश्क दिल में रोशनी की जब तुम्हारे भीतर प्रकाश धड़पता है हृदय में तब तुम ठीक रास्ते पर आ गए खोजो उन आंखों को जिनको देखते ही प्रेम जग जाए खोजो उन हाथों को जिनके स्पर्श से ही प्रेम जग जाए फिर सब सुगम हो जाता है ऐसी ही तो घटना रज्जब के जीवन में घटी घोड़े पर सवार बराज जाती थी कि दादूदयाल बीच में आके खड़े हो गए आंख से आंख मिली और बस बात हो गई बात की बात हो गई उतार के फेंक दिया सिर से मोर दादू के चरणों में सिर रख दिया दादू को सिर मोर बना लिया मार भली जो सतगुरु दे फेरी बदल और करी ले सस्ता नहीं है सदगुरु का साथ फिर सदगुरु मारेगा मिटाएगा तोड़ेगा हिम्मत वही उसके पास हो सकते जो सांत्वना की तलाश में गए थे वो तो दूर से ही भाग खड़े होंगे तुम तो गए थे कि कोई तुम्हारे गले में भूल माला पहनाएगा और वहां गर्दन काटी जाने लगी तुम कैसे टिकोगे गर्दन कटवाने की हिम्मत हो तो ही टिकोगे सिर्फ रख दिया चरणों में इसका मतलब समझते हो इसका मतलब सिर्फ औपचारिक नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ ही कोई प्रणाम करने का ढंग नहीं है सिर्फ रख दिया चरणों में इसका मतलब होता है ये रही गर्दन काटना हो काटो मैं नानुच नहीं करूंगा हटेगी नहीं ये गर्दन उठा लो तलवार और काट दो तो यही इसी मस्ती से कट जाऊंगा शिकायत नहीं होगी इसी आनंद अहोभाव से मर जाऊंगा मिट जाऊंगा मुझे मिटा दो मैं अपने ढंग से रह के देख लिया हूं और पीला के अतिरिक्त कुछ भी ना पाया अब मुझे मिटा दो अब मुझे जला दो मेरी मृत्यु बनो मेरी सूली बन जाओ ये अहंकार मुझे जन्मों जन्मो तक सताया है इस अहंकार से मैंने न मालूम कितने कितने सपने देखे कितने विषाद सहे इस अहंकार ने मुझे कहा नहीं भटकाया इस अहंकार में बहुत भटक चुका हूं अब तुम इसे मिटा दो मुझ में मेरा भावना रह जाए मेरी खुद ही मिटा दो चरणों में सिर रखना सिर्फ नमस्कार नहीं इतने पश्चिम के लोग थोड़े हैरान होते को नमस्कार करने का ढंग है कि किसी के पैरों में सिर रखो उन्हें पता नहीं यह नमस्कार का ढंग ही नहीं है इसका नमस्कार से कुछ लेना देना नहीं ये तो कुछ और ही बात है ये तो समर्पण का भाव है ये तो समर्पण की घोषणा है कि यह रहा सिर्ष अब जो मर्जी हो वैसा करो मार भली जो सदगुरु दे रज्जब कहते हैं उससे ज्यादा प्यारी दुनिया में और कोई चीज नहीं सदगुरु की मार और मारेगा सब तरफ से क्योंकि न मालूम कितना कचरा है सदियों सदियों पुराना जो चीनना है और जिसे तुम संपत्ति समझ के पकड़े बैठे हो और तुम्हारे भीतर न मालूम कितने रोग हैं जिन रोगों को नष्ट करना है उन रोगों को तुमने अब तक अपना जीवन जाना है तुम्हारे भीतर न मालूम कितने न्यस्त स्वार्थ है काम है क्रोध है लोभ है मोह है तुम्हारे भीतर न मालूम कितनी विषाक्त मनोदशाएं उन सबको तो मिटाना एक एक करके काटना तुम्हे तैयार करना है मार भली जो सतगुरु दे फेरी बदल औरे और करेश जो उस मार को झेलने को राजी हो जाता स्वागत से सम्मान से श्रद्धा से फेरी बदल औरे और कर करेश गुरु उसे बदल के कुछ का कुछ कर लेता और ही बना देता है रूपांतरण हो जाता है इंच इंच काटना पड़ता है इसलिए थोड़े से हिम्मतवर योद्धा ही सदगुरुओं के पास रुकते कमजोर भाग जाते कमजोर भागने के लिए कितने उपाय खोज लेते कितने तर्क खोज लेते क्या-क्या उनके मन में विचार उठाते हैं और भाग खड़े होते मगर ध्यान रखना वो सब भागने के लिए व्यवस्थाएं पलायन की व्यवस्थाएं जो माटी को कूटे कुम्हार क्यों सतगुरु की मार विचार और जब सतगुरु मारे उठे उसकी तलवार काटने लगे तुम्हारी गर्दन तो रज्जब कहते हैं सोचना अपने मन में क्योंकि मन तो भागने को होगा और मन कहेगा इसलिए थोड़ी आए थे आए थे कि थोड़ा ज्ञान हो जाए आए थे कि थोड़ी शांति हो जाए आए थे कि थोड़ा सुख हो जाए आए थे कि थोड़ी संपदा मिल जाए आए थे कि थोड़ा सम्मान बढ़े आए थे कि दुनिया में थोड़ा कुछ कर दिखाएं नाम छोड़ जाए कुछ हस्ताक्षर बना जाए कोई गर्दन कटाने तो आए नहीं थे ये क्या होने लगा? जीव माटी को कूटे कुम्हार तो रज कहते हैं जाकर देखना जैसे कुम्हार माटी को कूटता है बिना कूटे माटी तैयार नहीं होती तुम भी माटी हो अभी माटी से ज्यादा नहीं हो क्योंकि अभी मृत्यु ही तुम्हारे जीवन की लक्षण है हाँ तुम्हारी माटी में कहीं अमृत भी छिपा है मगर कूट कूट कर उसे मुक्त करना होगा तुम्हारी देह में आत्मा भी दबी पड़ी है मगर उसके लिए राह बनानी होगी अभी तो तुम देह ही देह हो अभी तो तुम शरीर ही शरीर हो माटी और कुछ भी नहीं बस माटी जो माटी को कूटे कुम्हार तो गुरु उठाएगा अपने शस्त्र कूटना शुरू करेगा मृत्यु से अमृत को अलग करना है जल से चेतन को अलग करना है निद्रा से होश को अलग करना है ज्यो माटी को कूटे कुमार क्यों सतगुरु की मार विचार सदा ध्यान रखना जब मार पड़े तो घबरा मत जाना सोचना कि ठीक कुमार के हाथ में पड़ गया हूं अब माटी पिटती अब कुछ होगा फेर बदल और कर ले निजामे आलम बदल रहा है खुदा भी शायद नया बनेगा नए नए से हैं सब मुजाबिर नई नई सी हैं खान है खानका रहे तलब में जो थक के बैठे मेरी नजर में वह बुलहबिस हबीसे रहे तलब में कयाम कैसा रहे तलब में कहा पनाह जो खोजने चला है सच में ही खोजने चला है जो सत्य का खोजी है सत्यार्थी है रहे तलब में कयाम कैसा फिर वो सोचता नहीं कि दांव पर क्या लगाना और क्या बचाना रहे तलब में कहा पना है फिर वो शरण नहीं लेता अपनी गर्दन छिपाता भी नहीं गुरु बरसता है तो वो छाता नहीं ताद लेता गुरु बरसता है तो वो अपने चारों तरफ बचाओ के लिए आयोजन नहीं कर लेता रक्षा का इंतजाम नहीं करता रहे तलब में कहा पना है और रहे तलब में जो थक के बैठ जाएं, मेरी नजर में वह बल और जो गुरु के पास आके जल्दी ही थक जाए उसका मतलब इतना ही है कि अभी संसार से उनका मन मुक्त नहीं हुआ था अभी संसार में कुछ लगाव बना था अभी संसार में वासना बनी थी यूही चले आए थे कच्चे कच्चे चले आए थे अभी पके नहीं थे अभी परिपक् नहीं थे सुन लिया होगा कि संसार व्यर्थ मगर जाना नहीं था पढ़ लिया होगा कि सब संसार माया है मगर ये अपनी अनुभूति नहीं थी हैलब में जो थक के बैठे और जो कहें कि बस थक गए जरा में थक जाएं मेरी नजर में वह बुलहबिस हबिस वासना ग्रस्त लोग हैं भूल से आ गए रहे तलब में कयाम कैसा विश्राम कैसा सत्य को खोजने जो चला है वो सब दांव पर लगाता है वो कुछ भी बचाता नहीं रहे तलब में कहा पना है और वो कोई रक्षावरण अपने चारों तरफ खड़ा नहीं करता न बुद्धि के नीचार के न देह के सब तरह से अपने को खुला छोड़ देता है भाव मिलन कछु और भाव भिन्न कछु होई। और जब गुरु मारता है तो ये मत सोचना की नाराज गुरु और नाराज असंभव यह मत सोचना कि तुम्हारा अपमान कर रहा है गुरु और किसी का अपमान करे असंभव भाव भिन्न कछु और है होई उसका भाव कुछ और है कोई कुमार मट्टी को पीट रहा है तो अपमान थोड़ी कर रहा है सच में सम्मान कर रहा है इस मिट्टी को चुना है कि इस मिट्टी से कुछ मूर्ति बनानी और भी मिट्टिया थी बहुत उनको नहीं कूटा है उनको नहीं पीटा है उनको योग नहीं समझा है जब मूर्तिकार एक पत्थर पर छेनी लेकर जुड़ जाता है टोलने तो पत्थर का अपमान नहीं सम्मान है पत्थर तो बहुत थे दुनिया में इस पत्थर को चुना है इस पत्थर से भगवत्ता निर्मित होगी इस पत्थर में कुछ विशिष्टता है भाव भिन्न कछु और तेरे मन मार जोई इसलिए मार ध्यान मत देना भाव पर ध्यान देना गुरु क्या कर रहा है इसका ध्यान ही मत देना सदा खोजना उसकी आकांक्षा क्या है और वहां तुम सदा अनुकंपा पाओगे और वहां तुम सदा करुणा पाओगे और वहां तुम सदा प्रेम पाओगे और जितना ज्यादा प्रेम होगा गुरु उतना ही कठोर होगा जैसे लोहा घड़े लोहारूट काटी कर लैवे सार लोहे जैसे ही कठोर हो तुम कठिन हो तुम आग में तुम्हें गलाना होगा तो ही तुम तरल हो पाओगे आग में तुम्हें गलाना होगा तो ही तुम नरम हो पाओगे जैसे लोहा घड़े लोहारूट काटी कर लैवे सार और कूटेगा और काटेगा तभी सार। उत्पन्न हो सकेगा जैसे तुम हो ऐसे तो असार हो अनगड़ पत्थर हो कि मिट्टी का ढेर हो कि लोहा हो मारे मारी मेहर कर ले एक हाथ से मारता है गुरु और जो मार को झेल लेता है उसकी उसी शिक्षण पाएगा उसकी मिहर उसकी अनुकंपा की वर्षा भी दूसरे हाथ से हो रही मगर उसको ही पता चलेगा जो मार झेल लेगा स्वागत से जो बाघ खड़ा होगा वो उसकी मेहर से वंचित रह जाएगा उसके अनुकंपा से वंचित रह जाएगा मारे मारी मेहर कर ले ऐसे मारता है फिर पुचकार लेता चोट करता है फिर सहलाता फिर फिर चोट करेगा और हर चोट पहली चोट से ज्यादा गहरी होती जाएगी और हर चोट के बाद, हर गहरी चोट के बाद, गहरी अनुकंपा तुम्हे उपलब्ध होने लगी ऊपर से जो देखेगा उसे कुछ समझ में ना आएगा ये भीतर के राज उन पर ही खुलते जो भीतर प्रवेश करते मारे मारी मिहिर कर ले ही तो निपजे फिर मार न दे ये मार तब तक चलती रहती जब तक कि तुम्हारे भीतर का दिया न जल जाए ज्ञान की दृष्टि पैदा ना हो जाए साक्षी का जन्म न हो जाए सार का आविर्भाव न हो जाए तो निपजे फिर मार न दे और जब इस दृष्टि का जन्म हो जाता है फिर कोई मार नहीं फिर गुरु तो मारता ही नहीं फिर मृत्यु भी नहीं मार सकती फिर मार ही नहीं है फिर मृत्यु ही नहीं फिर अमृत मगर उस अमृत के पहले बहुत बार मरना होता और धन्य भागी वे जो गुरु के हाथ से बहुत बार मरने को तैयार होते जू सा संपुट में आनी सुधी करे तीरगर पानी जैसे तीर बनाने वाला तीर को संजी से पकड़ता है हथौड़ी से कूटता है सीधा करता है जो सापुट में आनी जैसे तीर को पकड़ लिया हो संगसी से तीरगर ने ऐसा गुरु शिष्य को पकड़ लेता है छूटना मुश्किल हो जाता है भागना मुश्किल हो जाता है जो पहले ही भाग गए पकड़ के पहले भाग गए वो भाग गए जो पकड़ में आ गए वो नहीं भाग पाते जो साठी संपुट में आनी सूधी करे तीर कर पानी तुम्हारे तीर बड़े ईर्छितिछे इनसे कोई लक्ष्य भेद नहीं हो सकता चलाओ कहीं पहुंचेंगे कहीं ये सीधे ही नहीं तीर को तो सीधा होना चाहिए तो ही लक्ष्य भेद हो सकता है तुम्हारी सब चाल इतनी तिरछी है तुम इतने तिरछे चलते रहे हो जन्मों जन्मों में कि तुम्हारा कुछ पक्का नहीं कहो कुछ करो कुछ करना कुछ चाहते थे तुम्हारा कुछ पक्का नहीं अमेरिका का प्रसिद्ध विचारक और लेखक मार्क ट्वेन एक सभा से व्याख्यान करके लौटा उसकी पत्नी ने उस घर आने भी पूछा व्याख्यान कैसा रहा मार्कविन ने पूछा कौन सा व्याख्यान जो मैं देना चाहता था वो या जो मैंने दिया वो या अब जो मैं सोचता हूं जो मुझे देना चाहिए था वो कौन सा व्याख्यान आदमी परत दर पर तुम भी जानते हो कहते कुछ मुं कुछ कहता आंख कुछ कहती मुंह से हां कहते हो आंख ना कहती मुंह से ना कहते हो आंख हां कहती और भीतर कुछ और भाव कुछ और ना तुम कहेगी सुनोगे ना तुम भाव की सुनोगे करोगे तुम जब तब ना मालूम क्या करोगे कुछ पक्का नहीं आदमी बिल्कुल तिरछा तिरछा है सीधा नहीं है गुरु को स्थिर को सीधा करना होगा तुम्हारी वाणी तुम्हारे विचार तुम्हारे आचरण तुम्हारे अस्तित्व को एक तारतम्यता देनी होगी एक सुसम्बता देनी होगी एक संगति देनी होगी तुम अभी विवादग्रस्त हो तुम्हारे भीतर बहुत दिशाएं चल रही हैं तुम्हारा एक हाथ पश्चिम जा रहा है एक हाथ पूर्व जा रहा है एक पैर दक्षिण जा रहा है एक पैर उत्तर जा रहा तुम चारों दिशाओं में चारों ठाम की यात्रा पर एक साथ निकल पड़े गांव में इकट्ठे कर लेने का इरादा है तुम कहीं नहीं पहुंचोगे क्योंकि तुम पहुंच सकते हो तभी जब तुम समग्री भूत हो के एक दिशा में गति करो जो साधी करे तीरगर पानी और कठिनाइयां तो होंगी मिट्टी कूटी जाएगी लोहा गलाया जाएगा पत्थर तोड़ा जाएगा तीर को कूटा जाएगा पीटा जाएगा शीशो में पकड़ा जाएगा हमने भी एक सुबह की खातिर जलते बुझते रात गुजारी दुख की धूप में सुख के अक्सर फलती है जीवन की क्यारी दुख की धूप में सुख के अक्सर फलती है जीवन की क्यारी इस दुख को आनंद भाव से स्वीकार कर लेने का नाम ही तप है गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वही तपश्चर्या है मन तोलन का नहीं ही भाव तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता गुरु तुम्हें बनाना चाहता है मगर बनाने के लिए तोलना पड़ता है मन तोलन का नहीं ही भाव जे तुच्छ टूट जाए तो जाओ और जो टूट जाते हो उनका जुम्मा उन्हीं पर वे तुच्छ निकमे समझे नहीं बात गुरु का हथौड़ा हाँ देखा भाग खड़े हुए एक आद चोट खाई और भाग खड़े हुए इतना भी मौका ना दिया कि चोट के बाद मेहर बरस जाती ऐसा रोज यहां हो रहा है क्योंकि यह तो प्रयोगशाला है यहां लोग बनाए मिटाए जा रहे हैं यहां मिट्टिया कूटी जा रही यहां लोहे गलाए जा रहे हैं यहां, यहां रोज ये होता है कोई व्यक्ति जरा सी बात उसके विपरीत पड़ जाए एक शब्द उसके विपरीत पड़ जाए बस फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़ता फिर जो भागा सो भागा फिर वो लौट कर नहीं देखता वो ये भी मौका नहीं देता कि जो चोट की गई थी उसको सहलाने का समय दे देता वो इतना भी मौका नहीं देता कि जो मार की गई थी उस मार के पीछे जो करुणा की वर्षा होने वाली थी उसका भी थोड़ा स्वाद ले लेता बस वो भाग ही जाता तुच्छ आदमी धैर्यवान नहीं होता और ये रास्ते धीरज के रास्ते जीवन को रूपांतरण करना धीरज की बात है ये तुच्छ टूट जाए तो जाओ और अगर कोई टूट जाता हो तो ध्यान रखना वो अपने ही कारण टूट गया मन तोड़न का नहीं भाव शिष्य को तो प्रतीक्षा में होना चाहिए अनंत धैर्य में होना चाहिए इस कदर थे तेरी खातिर गोसबर आवाज हम जब कली चटकी तेरे पैगाम का धोखा हुआ शिष्य को तो ऐसा होना चाहिए कि कान ही कान हो जाए जब गुरु बोले आंख ही आंख हो जाए जब गुरु को देखे हाथ ही हाथ हो जाए जब गुरु का हाथ उसे छुए ऐसी टकटकी लगा के सुन रहे थे थे ऐसा कान हो गए इस कदर थे तेरी खातिर घोषर आवाज, तक आवाज हम जब कली चटकी तेरे पैगाम का धोखा हुआ इधर फूल भी खिला हो जरा सी आवाज हुई हो फूल के खिलने में कोई बड़ी आवाज नहीं होती कली चटकी तेरे पैगाम का धोखा हुआ लगा तेरा कोई संदेश आया ऐसे ही संदेश आते इतने धैर्य में इतनी शांति में इतने अहोभाव में कली चटकने की तरह ही संदेश आते हथौड़ों की चोट है और कलियों का चटकना भी है हथौड़ों की चोट को ही मत देखते रहना क्योंकि पीछे कली भी चटकने वाली हथौड़ी की चोट में ही खो गए तो चूक गए अवसर द्वार आया था भर जाते तुम सदा के लिए भर जाते खाली के खाली रह गए यूं कपड़ा दर्जी के जाए टुक टुक कर ले ही बनाए बनाने के पहले टुकड़े टुकड़े करना जरूरी है क्यों क्योंकि तुम गलत ढंग से जुड़ गए हो तुम्हारे सब अंग गलत ढंग से जुड़ गए हैं। तुम्हारा हाथ वहां जहां पैर होना था तुम्हारा पैर वहां जहां सिर होना था तुम्हारा सिर वहां जहां पेट होना था तुम कहोगे ये भी कोई बात हुई गुरजेफ ने इसका बहुत गहरा विश्लेषण किया इस सदी का एक सदगुरु उसने लिखा है कि जब किसी आदमी के मस्तिष्क में काम वासना चलती है तो उसका मतलब हुआ यौन केंद्र मस्तिष्क में चला गया यौन केंद्र पर काम वासना की ऊर्जा रहे ये स्वाभाविक लेकिन मस्तिष्क में चली जाए ये विकृति जब कोई आदमी भाव भी खोपड़ी से करने लगता है तो गड़बड़ हो गई भाव हृदय में होना चाहिए हृदय उसका केंद्र है तो हृदय और मस्तिष्क मिश्रित हो गए गड्ढम हो गए खिचड़ी बन गई तुम्हारे सब अंग प्रत्यंग गलत जुड़ गए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि मेरा विचार है कि मेरे भीतर आपके प्रति श्रद्धा पैदा हो रही मैं पूछता हूं विचार श्रद्धा पैदा होती तो विचार नहीं होता श्रद्धा का विचार से कोई संबंध नहीं श्रद्धा तो विचारातीत है श्रद्धा में विचार कहां संदेह में विचार होता है संदेह विचार है श्रद्धा विचार से मुक्ति है इसलिए तो विचार करने वाले आदमी को श्रद्धा करने वाला आदमी अंधा मालूम होता है उसकी बात में बल है वो कहता है सब श्रद्धा अंधी होती क्योंकि विचार की जगह नहीं है उसमें तर्क का उपाय नहीं है उसमें जब कोई कहता है कि मेरा विचार है कि मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा पैदा हो रही तो वो सिर्फ श्रद्धा सिर कर रहा है जो कि गलत बात है श्रद्धा का केंद्र व नहीं श्रद्धा का केंद्र हृदय। जब तुम किसी से प्रेम में पड़ जाते हो और जब तुम प्रेम की बात करते हो तुमने ख्याल किया अचानक कि ही तुम्हारा हाथ अपने हृदय पर चला जाता जब तुम प्रेम की बात करते हो कोई ऐसा नहीं करता कि अपने सिर्फ हाथ रख गए मुझे तुमसे प्रेम हो गया अगर ऐसा कोई आदमी करे तो क्या होगा इसका मतलब है कि सब गड़बड़ हो गया जब प्रेम होता है तो हाथ हृदय पर जाता है हृदय प्रेम का केंद्र है। तर्क का केंद्र मस्तिष्क तुम भीतर बिल्कुल गड्ढम्ढ हो गए हो तुम्हारे सब तार गलत सही जुड़ गए हैं। कुछ का कुछ हो गया है जिस यंत्र के अंग प्रत्येक गलत जुड़ गए सब तुम्हारे भीतर है ऐसा ही समझो कि कार है खड़ी द्वार पर सब उसके भीतर है। लेकिन चीजें गलत गलत जुड़ी जहां इंजन होना चाहिए वहां इंजन नहीं जहां ब्रेक होनी चाहिए वहां ब्रेक नहीं वो कहीं और जुड़े सब अस्त व्यस्त हो गया है ये गाड़ी चल नहीं सकती तुम्हारी भी जीवन की गाड़ी कहां चल रही तुम्हारी जीवन की गाड़ी शाब्दिक अर्थों में गाड़ी ये यह शब्द सुनते हो गाड़ी हम बनाए हुए उस चीज के लिए जो चलती है लेकिन गाड़ी का मतलब होता गड़ी चलने वाली नहीं तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल गड़ी है सच में गाड़ी है चलती वलती नहीं कहा चलना है कहां जाना यहीं गले-गले मर जाना लोग वही पैदा होते हैं वही मर जाते हैं। इंच भर जीवन में यात्रा नहीं होती वही के वही मर जाते हैं जैसे आए थे और सब लेकर आए थे तो गुरु तोड़ेगा जो कपड़ा दर्जी को जाए टूक टूक कर ले ही बनाए पहले काटेगा जहां जहां गलत अंग जुड़ गए सब काट देगा कभी कभी ऐसा हो जाता ना तुम गिर पड़े हड्डी टूट गई फिर हड्डी गलत जुड़ गई तो सर्जन को फिर से तोड़नी पड़ती फिर ठीक से जोड़नी पड़ती सदगुरु सर्जन और तुम्हारी हड्डियां ही गलत नहीं जुड़ी, तुम्हारा सब कुछ गलत जुड़ गया है क्योंकि तुमने अज्ञान में सब जोड़ लिया है तुम्हें कुछ पता ही नहीं था क्या कहा होना चाहिए टूक टूक कर ले ही बना है तोड़ने में पीड़ा भी होगी लेकिन जू क्यों रज्जब सतगुरु का खेल ताते समझ मार सब झेल लेकिन इसको खेल की तरह लेना सतगुरु का खेल समझना क्यों रज्जब सतगुरु का खेल ताते समझ मार सब झेल खेल ही समझ के झेलो तो झेल पाओगे अगर बहुत गंभीर हो गए बहुत परेशान हो गए बहुत बेचैन हो गए तो भाग जाओगे और अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर कोई आदमी ऑपरेशन की टेबल से बीच में भाग जाए तो जितनी हालत पहले थी, खराब थी उससे ज्यादा खराब हालत अब हो जाएगी पहले ही ठीक थे इसलिए जो लोग अध कचरे धार्मिक हो जाते उनकी दुर्गति बहुत है उनकी दुर्दशा बहुत है या तो ऑपरेशन की टेबल पर ही मच जाना मैंने सुना है ऐसा हुआ था एक नेताजी का ऑपरेशन हुआ का मस्तिष्क निकाल के चिकित्सक उसको साफ कर रहे थे नेताओं का मस्तिष्क साफ करने की जरूरत पड़ती ही असल में हर साल नेताओं के मस्तिष्क को निकाल के साफ सुथरा करके फिर से रखना चाहिए वो साफ सुथरा कर रहे थे समय लग रहा था साफ सुथरा करने नेताजी का मस्तिष्क समय लगेगा कभी एक आदमी भागा हुआ भीतर आया उसने कहा नेताजी नेताजी आप पढ़े यहाँ क्या कर रहे हो आप प्रधानमंत्री हो गए वो जी तो उठे और चलने लगे डॉक्टरों का रुको भाई कहाँ जा रहे आपका मस्तिष्क अभी खोपड़ी के बाहर है उसने कहा अब हमें मस्तिष्क की जरूरत ही क्या प्रधानमंत्री हो गए मस्तिष्क संभाल कर रखना अब हमें कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन की टेबल से बीच में मत भाग जाना नहीं तो और दुर्दशा हो जाती मेरा भी यह अनुभव है जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया वही ठीक है लेकिन जो आधा दूधा ध्यान कर लेते वे और मुश्किल में पड़ जाते जिन्होंने कभी योग नहीं किया वही ठीक है जिन्होंने कुछ आधा दूधा योग कर लिया वे और मुश्किल में पड़ जाते पुराना भी सब व्यस्त हो जाता है नया जम नहीं पाता उनके भीतर एक तरह की अराजकता हो जाती एक तरह की विक्षिप्तता हो जाती और इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनकी हालत विक्षिप्त है बीच से भाग गए सदगुरु के चरणों में जाओ तो पीछे के सब सेतु तोड़ ही देना लौटने का उपाय ही मत रखना सीढ़ी गिरा देना तो ही ये काम हो पाएगा और तो ही ये काम अपने सर्वांग सुंदर रूप में हो पाएगा लेकिन जाते भी हम हमें और जाते भी हम कहा आधे आधे जाते आधे आधे जाते हैं तो भागने का खतरा है मेरे पास लोग आते परसों ही किसी ने पत्र लिख के पूछा संन्यास तो होना चाहता हूं लेकिन अगर गैर वस्त्र और माला ना पहनू तो तो से होना चाहते हो इतना सा भी ना कर सकूंगी तो कोई बड़ा काम है तुम समझ रहे हो गेरुआ पहन लिया माला पहन ली तुम समझ रहे हो कोई बहुत बड़ा काम कर लिया कोई सास समंदर लांग ली। कोई गौरी शंकर का पहाड़ चढ़ गए किसी रंग का कपड़ा तो पहनते ही होगे ना तो गैर का पहन लिया और जरा सी माला गले में लटका ली तुम समझेगी सिद्ध पुरुष हो गए मगर यह भी नहीं हो सकता है इसमें भी शर्त लगा रहे हो कि ऐसी संन्यास मिल जाए कि करना पड़े तो आगे फिर जो करना है उसका क्या होगा ये तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि ऑपरेशन को आए वो बोले कि अगर टेबल पर ना लेटना पड़े तो चलेगा हालांकि टेबल पर लेटना कोई ऑपरेशन नहीं है टेबल पर लेटने से कोई सब कुछ नहीं हो गया मगर जो आदमी टेबल पर लेटने को ही राजी नहीं थी इसका ऑपरेशन कैसे करोगे ये तो केवल स्वीकृति की सूचनाएं हैं कि हम राजी हैं हमें भरोसा है ये सिर्फ इंगित है मगर आदमी अधूरा है और अधूरेपन के भाव को छिपा भी नहीं पाता वो प्रकट हो जाता है किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता रोज मैं अनुभव करता हूं लोग मेरे पास आते हजारों लोग मेरे संपर्क में आए देखता हूं उनको कोई चरण में भी झुकता है तो दोनों बातें एक साथ दिखाई पड़ती है एक हिस्सा झुकना चाह रहा है एक नहीं झुकना चाह रहा झुकना भी चाहता नहीं भी झुकना चाहता वो जो नहीं झुकना चाहता वो भी प्रकट है वो भी जाहिर है ऐसा हुआ एक नेताजी को किसी आदमी ने होटल में उल्लू का पट्टा कह दिया नाराज हो गए मानहानी का मुकदमा चला दिया मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी गवाही में ले गए जिस आदमी ने उनको उल्लू का पट्टा कहा था उसने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और वहां तो कम से कम पचास आदमी थे तो ये, तो ये तो मजिस्ट्रेट को भी बात तो जमी उसने मुला नसर से कहा कि तुम गवाए हो तुम कहते हो इस आदमी ने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा था नसरुद्दीन ने कहा निश्चित उसने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा था लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा याद नहीं कहता वहां 50 आदमी थे और इसने नाम किसी का लिया नहीं तो मैं कैसे निश्चयपूर्वक ये भरोसा है कि इसने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा नसरुद्दीन ने कहा वहां नेताजी को छोड़कर उल्लू का पट्टा कोई था ही नहीं ए, अकेले उल्लू के पट्टे वहां इसलिए हमें पक्का भरोसा है नेताजी को ही कहा छिपे भाव प्रकट हो जाते कहा तक बचाओगे कैसे बचाओगे तुम्हारे अंतरतम में जो पड़ा है वो आज नहीं कल बाहर आ जाता है ध्यान रखना सदगुरु से संबंध जोड़ो तो पूरा पूरा जोड़ना कहीं भीतर कुछ दबा मत लेना कुछ दबाने की जरूरत हो तो अभी रुकना अभी समय नहीं आया अभी ऋतु नहीं आई थोड़ी और प्रतीक्षा करना प्रतीक्षा करना बेहतर है लेकिन बीच से भाग जाना खतरनाक है क्योंकि बीच से जो भाग गया उसकी जिंदगी फिर कभी सुबह न हो पाएगी पहले की जिंदगी तो मिलेगी ही नहीं वो तो गई और जो मिलने वाली थी जिसकी आशा में पहली को गवा दिया उसकी अब कोई संभावना ना रही क्योंकि वो सदगुरु के द्वारा ही मिल सकती थी ऐसे समझो कि कपड़ा दर्जी ने काटा और तभी कपड़ा भाग गया अब इस कपड़े की क्या गति होगी तुम सोचो इससे पहले ठीक थे कम से कम थोक थान में तो थे इकट्ठे तो थे अब ये चिंदी चिंदी हो गए थोड़ा रुको इसमें रूप आने दो रंग आने दो आकृति उभरने दो क्यों रज्जब सतगुरु का खेल ताते समझी मार सब खेल इसको खेल ही समझना तो ही खेल पाओगे गंभीरता से ले लिया तो जरा सी बात चोट कर जाएगी क्यों क्योंकि गंभीरता वस्तुता अहंकार की ही छाया है ये मैं तुमसे कहूं ये तुम ठीक से ख्याल में पकड़ो गंभीरता अहंकार का ही एक रूप है निर अहंकार सरल होता है छोटे बच्चे जैसा होता है सब चीज खेल खेल में ले लेता है और खेल खेल में लो तो हल्का है सब सरलता से हो जाएगा दादू दीनदयाल गुरु सो मेरे सिर मोर शाब्दिक अर्थों में भी ये सच दूल्हा अपना मोर उतार रख दिया था और चरण गहलिए थे दादू के उनको सिरमौर बना लिया था दुल्हन को लेने जा रहा था दुल्हन की तो फिक्र छोड़ दी थी और असली दुल्हन की तलाश में लग गया था प्रेम की खोज थी लेकिन गलत दिशा में बहा जाता था दादू की आंख से मिली और असली प्रेम फलित हो गया दादू दीन दयाल गुरु सो मेरे सिरमौर यू जुजबे जिंदगी हुई जाती है तेरी याद जैसे कोई शराब मिला दे शराब में ऐसा मिल जाना चाहिए शिष्य को गुरु से कि जरा फासला ना रहे जैसे कोई मिला दे शराब शराब में जरा सा भी फासला ना रहे जल और पानी में भी मिलाओ तो थोड़ा सा फासला रह जाता है यूं जुजब जिंदगी हुई जाती है तेरी याद गुरु की याद ऐसी बैठ जानी चाहिए जैसे कोई शराब मिला दे शराब में फिर घटनाएं घटनी शुरू होती परीव्रता से छलांगे लगनी शुरू होती फिर इंच इंच कदम नहीं उठते मील मिल कदम उठ जाते जन रज्जब उनकी दया पाई निश्चल ठोर और उनकी दया से वह जगह मिल गई जहां से कोई भी नहीं डिगा सकता मौत भी नहीं डिगा सकती जिसको कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ की अवस्था कहा है पाई निश्चल ठौर जिस दिया जले और हवा का कोई झोंका उसे कपा ना सके अकम्पो जन रज्जब उनकी दया पाई निश्चल ठौर रज्जब कहते हैं अपने कुछ सामर्थ्य से नहीं उनकी कृपा से सभी शिष्यों का यही अनुभव है अपने प्रयास से नहीं होती क्रांति उनके प्रसाद से रज्जब को अजब मिला गुरु दादू दातार याद करो दादू के वे वचन जो घोड़े पे सवार रज्जब सोनों ने कहे थे रज्जब तैयार गजब किया घोड़े पर सवार रज्जब जा रहा है बरात निकली दूल्हा बना बीच में रोक के घोड़े को दादू ने कहा था रज्जब कहें गजब किया सिर से बांधा मोर आए थे हरि भजन को चले नरक की ठोस ये तूने क्या किया उसका जवाब दे रहे रज्जब रज्जब को अजब मिला गुरु दादू दातार जब का अर्थ होता है अलौकिक यहां है और यहां का नहीं संसार में है और संसार का नहीं लोक में है और अलौकिक कुछ पार का है और जिसमें तुम्हें पार की झलक मिले वही तो गुरु उसी के चरण में झुकना जहां से तुम्हें कोई किरण दिखाई पड़े जो बहुत दूर से आ रही जिसके स्रोत का भी तुम्हें अनुमान न हो सके जिसकी आंख में झांको तो ऐसा सागर दिखाई पड़ेगा जिसका कोई किनारा ना मिले रज्जब को मिला गुरु दादू दातारदगुरु देता है अकारण देता है इसलिए उसको दातार कहा है उसे उत्तर में कुछ भी मिलने वाला नहीं तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं जो तुम उसे दे सको कोई कीमत भी नहीं है जो चुकाई जा सके कोई मूल्य भी नहीं जिससे तो तुम खरीद को, रजब को अजम गुरु दादू दातार दुख दरिद्र तपका गया तपका उसी क्षण चला गया तत्क्षण चला गया जिस क्षण आंख मिल गई गुरु से दुख दरिद्र तपका गया ऐसा नहीं कि फिर धीरे धीरे गया उसी क्षण चला गया सुख संपत्ति अपार और सुख की संपत्ति मिली अब ख्याल रखना इसकी व्याख्या करने वालों ने यही अन, अनुवाद कर दिया संपत्ति का धन संपत्ति का मतलब धन नहीं होता, साधुओं की भाषा में नहीं होता यह साधुओं के वचन यहां तुम सांसारिक अर्थ मत कर लेना संपत्ति बड़ा प्यारा शब्द है इस शब्द को ठीक से समझना हो तो तुम्हें बहुत से शब्दों का ख्याल करना पड़ेगा समाधि समाधान संबोधि, सम्यक्व संपत्ति ये सब एक ही धातु से बने सम, सम का मतलब है जो ठहर गया जिसके लिए सब समान हो गया सुख और दुख बराबर हो गए सफलता विफलता बराबर हो गई जीवन और मृत्यु समतौल हो गए संपत्ति का अर्थ समाधि संपत्ति का अर्थ सम्यक्त, संपत्ति का अर्थ समाधान संपत्ति का अर्थ समता संबोधि संपत्ति का अर्थ संपदा पर सबके भीतर ख्याल रखना एक ही शब्द सम जिसको तुम संपत्ति कहते हो वो तो विपत्ति है उसको संपत्ति कहना ही नहीं चाहिए वहां कहां समता है वहां सम्यक्त है, वहां कहा जीवन की शांति है जिसको तुम संपदा कहते हो उसको विविधा कहनी चाहिए तुम विपदा को संपदा कहते हो और विपत्ति को संपत्ति कहते हो वही तुम्हारी भ्रांति इसलिए इस वचन का ऐसा अर्थ मत कर लेना कि एकदम छप्पर टूट गए और बरसा हो गई मोहरों की छप्पर टूटे जरूर मगर ये छप्पर नहीं और छप्पर और मोहरें भी बरसी जरूर मगर वे मोहर नहीं जो सरकारी टक्सालों में ढाली जाती में जो आनंद से उतरती सात से उतरती जो परमात्मा की टक्साल में ढाली जाती दुख दारिद्र तपका गया सुख संपत्ति अपार रज्जब नर नारी सकल चकवा चकवी ये बड़ा प्यारा वचन है बिच बिचरेन में किया दुहू घर फोड़ रज्जब कह रहे हैं कि नर नारी सकल चकवा चकवी जोड़ सारी प्रकृति दो में बटी है स्त्री और पुरुष में स्त्री पुरुष में आकर्षित है पुरुष स्त्री में आकर्षित है इसी आकर्षण में परमात्मा चूका जा रहा है इसी आकर्षण में वस्तुता जिसे खोजना चाहिए उसकी खोज नहीं हो पाती और इस आकर्षण से कुछ मिलता नहीं स्त्री को पुरुष मिल जाता है पुरुष को स्त्री मिल जाती है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं हाथ कुछ नहीं आता सब सपना है रज्जब नर नारी सकल चकवा चकवी जोड़ ये सारी की सारी संसार की जो व्यवस्था है ये एक को दो में तोड़ के की गई है एक को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं मिलने को आतोर हैं मिल नहीं पाते मिलन हो भी जाता तब भी मिलन नहीं होता यही तो प्रेमियों का कष्ट है कि कितने ही पास आ जाएं फिर भी दूरी बनी रहती और कितने ही कितने मिल जाएं फिर भी मिलन कहाँ होता है मिल मिल के छूट ना हो जाता है पास आके दूर हो जाते विवाह हो, हो के तलाक हो जाते संभर को सुख मिलता है और तक्षिण दुख की वर्षा हो जाती है जरा प्रेम और फिर घृणा ये द्वंद चलता रहता है क्योंकि इस द्वंद के नीचे मूल द्वंद है नर नारी सकल चकवा चकवी जोड़ विपरीत का द्वंद है पुरुष स्त्री ये दो विपरीतताएं जैसे ऋण और धन विद्युत दोनों एक दूसरे से, से और दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं और विकर्षित भी पास भी आना चाहते हैं। और दूर भी हट रहे हैं संसार द्वंद है, द्वंद को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है नर नारी चीन में उस इस विचार को बहुत गहनता तक ले जाया गया है इन यंग ताओवादी परंपरा में इस विचार पर बहुत खोज की गई कि सारा अस्तित्व द्वंद में बटा है और जब तक आदमी इस द्वंद में ही उलझा रहता है तब तक कोई निस्तार नहीं कोई छुटकारा नहीं एक स्त्री सम्मान उप जाता है फिर दूसरी स्त्री में अटक जाता है एक पुरुष सम्मान उप जाता है फिर दूसरे पुरुष में अटक जाता यह अंत हीन प्रक्रिया है तुम्हें तो दुनिया के सारे पुरुष मिल जाए सारी स्त्रियां तो भी तुम तृप्त न हो सकोगे जियापाल सात्र का एक पात्र उसके एक नाटक में कहता है कि मुझे अगर दुनिया की सारी स्त्रियां मिल जाए तो भी मैं न हो सकूंगा तुम भी जरा सोच तो हो सको कि सारी स्त्रियां मिल जाए तो तत्म तुम पाओगे कि नहीं कुछ फिर भी खाली रहेगा यह पात्र भरता नहीं जब तक परमात्मा से न भरा जाए ये विपरीत से नहीं भरता ये बाहर दूसरे से नहीं भरता इसकी खोज तो अंत होती रज नर नारी सकल चकवा चकवी जोर गुरु बैन बिछरेन में और बीच आधी रात में जबकि तो मिलन होने ही होने को था ऐसा लगता था अब हुआ तब हुआ और ठीक ही कह रहा बारात जा रही थी अभी मिलन हुआ अभी हुआ अभी सुख की वर्षा होने को है और उस बीच गुरु आ गया गुरु बहन बीच आधी रात में किया दुह धू धू घर गिरा दिए न स्त्री की तरह बचा मुझे ना पुरुष की तरह बचने दिया मुझे द्वंद गिरा दिया दोनों घर गिरा दिए मुझे निर्द्वंद में पहुंचा दिया द्वैत मिटा दिया मुझे अद्वैत में पहुंचा दिया इसी की थी स्त्री के माध्यम से इसी अद्वैत की तलाश हो रही क्या खोजते हो तुम स्त्री के माध्यम से किसी के साथ एक होना हो जाए पुरुष के माध्यम से हम खोजते हो एक ऐसा क्षण मिल जाए जहां हम अश्वलीन हो गए जिंदगी हुई जाती है तेरी जैसे कोई शराब मिलाते शराब में यही खोज रहे हो मगर ये होता नहीं इस तरह तो नहीं होता बड़ी उल्टी प्रक्रिया से होता है अपने भीतर जाने से मिलना होता है अपने बाहर जाने से दूरी बढ़ती जाती क्योंकि तुम्हारे भीतर अंतरतम में बैठा है परमात्मा एक विराजमान है तुम्हारे भीतर दो है बाहर तो होना ही वाला है दो मैं और तू सिर्फ एक और जितने तुम भीतर जाओगे उतने ही तुम पाओगे उसका रूप मैं क्योंकि मैं के लिए तो तू की जरूरत है जैसे जैसे भीतर जाओगे वैसे वैसे पाओगे न, न मैं रहा जहा मैं भी मिट गई तू भी मिट गई जहां भाट गई वहां तत्ण उस एक का अनुभव हो जाता जिन जित रहे जन्मों जन्मो से जिसके लिए यात्रा चलती घर फोड़ कौन से दो घर फोड़ दिए मैं और तू के घर फोड़ दिए मिटा दिया पुरुष स्त्री का भाव गुरु दीरक गोविंद सु सारे शिष्य सुष्य जो भी मांगता था पूछता था सब गुरु की छाया में पूरा हो जाता है सारे शिष्य आज सब हो जाता है जो कर कर के नहीं हो, वो सिर्फ गुरु की मौजूदगी में हो जाता है। गुरु दीरक गोविंद सु क्योंकि गुरु गोविंद से जुड़े तुम गोविंद से तो सकते जुड़े क्योंकि तुम्हारी गोविंद से भी कोई पहचान नहीं लेकिन गुरु से जुड़ सकते हो गुरु गोविंद से जुड़ गए रज मक्का बड़ा परी पहुंच चुकी बहुत दूर है मक्का मगर बैठ गए जहाज में तो पहुंच गए बहुत दूर मगर बैठ गए गुरु की नाव में तो पहुंच गए काज कामधेन गुरु कथा कहे जो शिष्य कामधेन गुरु क्या कहे जो शिष्य निकामी तो रीता रहा मंद भाग शिष्य जोई अगर तुम रीते रह जाओ गुरु को तो तुम ही जिम्मेवार हो तुम्हारी जिम्मेवारी कहा है थे। गुरु ने जो कहा तुमने किया नहीं जहा चलाया तुम चले नहीं तुम निकम्मे थे काम धैनु गुरु क्या कहे गुरु तो काम धेनु है जो चाहा था था, सब होने वाला था। मगर तुम चले नहीं, उठे नहीं, सुना नहीं, गुना नहीं, उठे सुना गुना तुम आलसी ही बने रहे तुम अपनी तंद्रा में ही पड़े रहे काम क्या कहे जो शिष्य निकामी होई, तो गुरु कहता रहता कहता रहता ता, ता, ता, और शिष्य अपने अक्रमणता में अपनी निद्रा में सुनता रहता सुनता रहता, सुनता ही नहीं जोर बनता नहीं क्रांति घटती नहीं आग जलती नहीं रज्जब मिल मंद भागी जोर रज्जब कहते हैं अगर कोई रीत जाए गुरु के पास जाके तो मंद भागी अब हाथ, हाथ हाथ लेकिन बड़ा उल्टा मामला है अगर तुम गुरु के पास जाके रीत रह जाओ तो तुम कहोगे ये, ये, ये, ये माम का नहीं हम साफ़ कुछ है नहीं नहीं तो हमको मिल जाता तुम ये नहीं सोचते जो कि सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मटकी ही उल्ट, उल्ट, उल्ट गुरु बरस रहा है और मैं भर नहीं पाता या मेरी मटकी फूटी है भर भी जाता जाता जा बिखर जाता है या मेरी मटकी गंदी है ग और मेरी मटकी में आते आते सब गंदगी हो जाती सब नाली हो कीचड़ मत जाता है मटकी साफ करो थोड़ा कर, कर, कर पड़े मटकी साफ करने थोड़ी अकर्मण्यता छोड़ो मटकी छाधो उन्हें भरो मटकी उल्टी पड़ी हो तो करो बस ये तीन काम तुम कर लो भर जाओगे निश्चित भर जाओगे फिर तेरी याद दिल की जुलमत में इस तरह आई वो नूर लिए जैसे एक सीम पोस दो सीजा मकबरे में तुम खुलो तो परमात्मा उतरे तुम गुरु के लिए तो, तो गुरु तो उतरे ही उतरे उसके साथ परमात्मा उतरा है तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ परमात्मा तुम तक पहुंच जाए फिर तेरी याद दिल दिल दिल इस तरह आई रंगो नूर लिए तुम जरा खोलो तो रंग भी बहुत और नूर भी बहुत है रोशनी भी बहुत उत्सव भी बहुत फूलों के सब रंग है वहां है वहां फिर तेरी याद दिल की जुलमत है और तुम्हारा दिल बिल्कुल अंधकार है इस तरह आई रंगो नूर लिए जैसे एक सीम पोस्ट दो जैसे कोई सफेद वस्त्र पहने हुए एक कुआरी मकबरे में जला रही होती ऐसी पवित्र कुरी सफेद कपड़ों में कोई स्त्री मकबरे में दिया जला रही हो ऐसी ही तुम्हारे भी, भी भी एक पवित्र गंगा बह जाती एक कुआरी गंगा बह जाती एक, एक, एक, एक जगत से स्पर्श होता है पर तैयारी दिखाओ मिटने की तैयारी चाहिए मिटे बिना न कोई कभी हुआ है न, न, भागी हैं वे जो गुरु के पास मिटने को क्योंकि सारे जगत का आनंद उनका होगा इतने सारे उत्सव उनके होंगे उनकी अमावस समावत समाप्त हो जाएगी जीवन में पूर्णिमा का उदय होगा पूरा चांद तुम्हारा है पूरा, पूरा तुम्हारा है लेकिन हकदार तुम तभी हो पाओगे जब तुम अपना अपना बिल्कुल खाली हो जाओ उस अहंकार को चढ़ा देने का नाम ही शिष्य तुम्हें समझ आज इतना